श्री रामकृष्ण वचना अमृत परिच्छेद एक सौ 18 बाईस अट्ठारह अक्टूबर अठारह सौ पचासी श्री रामकृष्ण तथा अवतारवाद श्री रामकृष्ण मास्टर से डॉक्टर सरकार की बातें कह रहे हैं पहले दिन मास्टर श्री रामकृष्ण का हाल लेकर डॉक्टर सरकार के पास गए थे श्री रामकृष्ण तुम्हारे साथ क्या क्या बातें हुई मास्टर डॉक्टर के यहाँ बहुत सी पुस्तकें हैं मैं वहाँ बैठा हुआ एक पुस्तक पढ़ रहा था उसी से कुछ अंश पढ़कर डॉक्टर को सुनाने लगा सर हफ्रे डेवी की पुस्तक है उसमें अवतार की आवश्यकता पर लिखा गया है श्री रामकृष्ण हाँ तुमने क्या कहा था मास्टर उसमें एक बात यह है कि ईश्वर की वाणी आदमी के भीतर से होकर बिना आए मनुष्य उसे, उसे समझ नहीं सकते इसीलिए अवतार की आवश्यकता है श्री राम कृष्ण वाह ये सब तो बड़ी अच्छी बातें हैं मास्टर लेखक ने उपमा दी है कि सूर्य की ओर कोई देख नहीं सकता परंतु सूर्य की किरणें जिस जगह पर पड़ती है रिफ्लेक्शन रेज वहां लोग देख सकते हैं श्री राम कृष्ण यह तो बड़ी अच्छी बात है कुछ और है मास्टर एक दूसरी जगह लिखा था यथार्थ ज्ञान विश्वास है श्री राम कृष्ण ये तो बहुत सुंदर बातें हैं विश्वास हुआ तब तो सब कुछ हो गया मास्टर लेखक ने स्वप्न में रोमन देव देवियों को देखा था श्री राम क्या इस तरह की पुस्तकें निकल रही हैं ऐसी जगह वे ही ईश्वर काम कर रहे हैं और भी कोई बात हुई मास्टर वे लोग कहते हैं हम संसार का उपकार करेंगे तब मैंने आपकी बात कही श्री राम साहस कौन सी बात मास्टर शम्भु मल्लिक वाली बात उसने आपसे कहा था मेरी इच्छा होती है कि रुपये लगाकर कुछ अस्पताल और दवाखाने स्कूल आदि बनवा दूँ इससे बहुतों का उपकार होगा आपने उससे कहा था अगर ईश्वर सामने आए तो क्या तुम कहोगे मेरे लिए कुछ अस्पताल दवाखाने और स्कूल बनवा दो एक बात मैंने और कही थी श्री रामकृष्ण जो कर्म करने के लिए आते हैं उनका दर्जा अलग है हाँ और कौन सी बात मास्टर मैंने कहा यदि आपका उद्देश्य श्री काली की मूर्ति का दर्शन करना है तो सड़क के किनारे खड़े होकर गरीबों को भीख बाँटने में ही अपना सब समय लगा देने से क्या लाभ होगा पहले आप किसी प्रकार मूर्ति के दर्शन कर लें फिर जी भर के भीख लें श्री राम कृष्ण और भी कोई बात हुई मास्टर आपके पास जो लोग आते हैं उनमें बहुतों ने काम को जीत लिया है यह बात हुई डॉक्टर ने कहा मेरा भी काम भाव दूर हो गया है इतना समझ लेना मैंने कहा आप तो बड़े आदमी हैं आपने काम को जीत लिया तो कोई आश्चर्य की बात नहीं क्षुद्र प्राणियों में भी उनके पास रहकर इंद्रियों को जीतने की शक्ति आ रही है यही आश्चर्य है फिर मैंने वह बात कही जो आपने गिरीश घोष से कही थी श्री राम साहस क्या कहा था मास्टर आपने गिरीश घोष से कहा था डॉक्टर तुमसे ऊंचे नहीं चढ़ सका वही अवतार वाली बात श्री राम कृष्ण अवतार की बात उससे डॉक्टर से कहना अवतार वे हैं तो उतारते हैं इस तरह दस अवतार हैं चौबीस अवतार हैं और असंख्य अवतार भी हैं मास्टर गिरीश घोष की वेद डॉक्टर सरकार खूब खबर रखते हैं यही पूछते रहते हैं कि गिरीश घोष ने क्या बिल्कुल शराब पीना छोड़ दिया उन पर खूब हाँ, और बिल्कुल शराब छोड़ने वाली बात भी श्री राम कृष्ण उसने क्या कहा मास्टर उन्होंने कहा तुम लोग जब कह रहे हो तो इस दशा में इसे श्री राम कृष्ण की बात समझ कर मान लेता हूँ परंतु मैं स्वयं अब जोर देकर कोई बात न कहूँगा श्री रामकृष्ण आनंद पूर्वक काली पद ने कहा है उसने एकदम शराब पीना छोड़ दिया है